इकहत्तर के बाद इकहत्तर अब जो तुम ही सुता पर ले जायुशिखा बन देहू कर तप जही मिन महेश आन उपाय न मिटही कलेसु नारद वचन सगर्भ सहेतु सब गुण निधि केस विचार तुम तजु सदंग भात संकर्व कंका सुन पति बचन हर सिमन माही तुरंत उठ गिर जा पाहू बिलोक भर बारी सहित तो सन्नेारी बारही बार ले तो लाई गंठन कछु कही जाई भवानी मातु सर्वज्ञ भवानी मात सुखदी मधुबानी सुनई मातुम दीखयस सतन सुनाभू प्रवर असमुआ नाम चंद की सुध हनुमान जी भाई सरसि गय स्वरण करें कि ये हिमांचल का घर <coughs> वहां मैना और की बात हो रही थी मैना ने अपने भाव प्रयट किए मुझे पार्वती को बहुत प्रेम है उसका विवाह बहुत अच्छे घर में करना <coughs> हिमांचल को समझाते हुए वो कहते हैं कि देखो नारद जी की जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है वो गलत नहीं हो सकती <coughs> लेकिन अब उसमें जैसा जो कुछ प्रारम्भ है उसी में पुरुषार्थ भी करना चाहिए शास्त्र में जगह जगह प्रारब्ध व पुरुषार्थ की बात आती रहती है इसके भी ध्यान दें तो इसके तात्पर्य को समझ में आ जाएगा क्या है पूर्व इसके पहले पूर्व जन्म में या पूर्व काल में जो कुछ भी कर्म किए हैं, उनका आज जो फल प्राप्त हो रहा है वो प्रारब्ध है वर्तमान काल में जो कुछ हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ तो ही भविष्य में आगे चल करके प्रारब्ध बन जाएगा उसका फल प्राप्त होगा क्रम चलता रहता है पुरुषार्थ भी चलता रहता है प्रारब्ध बनता रहता है वैसना फल भी देता रहता है प्रारब्ध पूर्व काल में जो कुछ था उसके कारण प्रारब्ध यदि अनुकूल नहीं है जो हम चाहते हैं वैसा नहीं है तो आप पुरुषार्थ करके उसको आगे भविष्य में ठीक कर लेना चाहिए वर्तमान को सावधानी पूर्वक जिए जिससे कि आगे प्रारंभ सुंदर बने लेकिन पुरुषार्थ करने में कोई व्यक्ति शत प्रतिशत है स्वतंत्र नहीं है उस पुरुषार्थ करने में भी प्रारब्ध सहायक या बाधक बनता है कुछ प्रारब्ध ऐसा होगा जो पुरुषार्थ करने में सहायक होगा कुछ पुरुषार्थ ऐसा होगा जो पुरुषार्थ करने में बाधक बनेगा इसलिए नियम यह है कि प्रारब्ध जैसा कुछ है उसका एकदम विरोध न करते हुए प्रारब्ध की सहायता लेते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए अब तो एक व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार मान लो उसकी बुद्धि में तमोगुण रजोगुण है या मंद बुद्धि है तो वो पुरुषार्थ करे तो क्या करे अब उसकी जैसी बुद्धि है वैसे ही तो वो कार्य करेगा लेकिन उस उतनी बुद्धि को सही सही प्रयोग में लावे जैसी कुछ बुद्धि है तो आगे चलकर करके उसकी बुद्धि सत्यगुणी बन जाएगी आगे विकास उसका होगा सात करने के लिए कहा है वहां ये भी ध्यान में रखा है कि किस व्यक्ति को क्या पुरस्थ करना चाहिए समुणी तो को क्या प्रसार करना चाहिए हरिय को क्या प्रसार्थ करना चाहिए क्योंकि वह पुरुषार्थ उन व्यक्तियों के लिए संभव सब प्रसार्थ सबके लिए संभव नहीं है तमुगुणी तो के लिए एक प्रकार का पुरुषार्थ प्रयोग के लिए दूसरा तमु तो सत्युणी तो के लिए तीसरा इस प्रकार के विभाजन करके फिर उनके उनके पुरुषार्थ बता दिए गए उनके अनुसार जो जो अपने अनुसार अनुसार्थ करेगा वो जिस स्थिति में है उससे और आगे बढ़ेगा और उसका प्रारब्ध आगे भविष्य में सुंदर प्रारब्ध बनेगा सुखदायी प्राप्त होगा उन्नतिशील बनेगा वो व्यक्ति तो ये नियम इस प्रकार के जो ये तो अब यहाँ पर ये जो नारद जी ने जो बात कही थी वही बात हिमांचल को भी समझ में आ गई और वही बात वो मैना से समझा रहे नारद जी ने कहा था कि देखो इनके हाथ में जैसी रेखा पड़ी है वैसा ही होगा निश्चय ही इनको पति ऐसा ही मिलेगा अभी तो गए प्रार्भ अब उस प्रारंभ में देखें जो जिन लक्षणों वाला पति मिलना वो तो मिले लेकिन उनमें भी कौन सा ऐसा जो पति हो जो लक्षण भी वो हों और उसके लिए वो ढूंढाई भी सिद्ध हो समस्या भी उत्पन्न न करे तो ऐसे करके जब खोजा गया तो नारद जी ने बताया कि शंकर जी इसके लिए उपयुक्त होंगे इनके पार्ब जैसा है वो भी पूरा हो जाएगा और पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ उनको उपलब्ध होनी श्रेष्ठता मानता प्राप्त होनी है वो भी हो जाएगी मैंने क्लेश से बच भी जाएंगी ये दोनों बातें हो जाएंगी ऐसा लगता हिमांचल ने इस बात के ऊपर नारद जी की बात के ऊपर ध्यान दिया और उनकी बात समझ में आ गई थी मैना की बात समझ में नहीं आई इसलिए हिमांचंद ने नारद जी की बात को मैना को एक बार फिर समझाया कहा कि देखो जैसे नारद जी ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है <स्थिक> और उसी के अनुसार आचरण व्यवहार करना चाहिए हम भी इसी से सहमत हैं। अब इस प्रारंभ से छुटकारा पाने और ऊपर उठने के लिए व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है वो है पुरुषार्थ और पुरुषार्थ जो है वो तपस्या मूलक होता है बिना तप के ये कोई पुरुषार्थ होता नहीं इसलिए जब ये कहते हैं कि तप करना चाहिए पार्वती को तो ये तब के माने है तप के द्वारा पुरुषार्थ करना चाहिए तब ये सब बातें शास्त्र में संबंध से बिल्कुल सुनिश्चित है इनको तर्क से देखेंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा प्रारब्ध मान जो मंद प्रारब्ध कोटि का है तब उस प्रारब्ध से छुटकारा कैसे हो उसके लिए यह है कि तपस्या करो पुरुषार्थ करो अपने आप को सुधारो अपने परार्ध को बदलो पुरुषार्थ के द्वारा तप के द्वारा अपराब्ध भी बदला जा सकता है तो इसी के लिए फिर हिमांचल भी उनको कहते हैं कि उनको सम्मति देते हैं मैना को कि पार्वती जी को ये समझाया जाए कि वो तपस्या करें अब तपस्या में दो बातें हैं एक तो तपस्या में कष्ट भी है और दूसरी ओर तपस्या में लाभ भी है ये दोनों बातें हैं कष्ट देखते हुए व्यक्ति को तपस्या करने में प्रवृत्ति नहीं होती लेकिन उसके लाभ की तरफ ध्यान दे तो फिर व्यक्ति को समझ में आकर तपस्या तो करनी पड़ेगी नहीं तो हमारा विकास कैसे होगा तो इस समय जैसे कि अभी ये बात आई तो मैना को पार्वती पर बड़ा प्रेम है तो समझाते वो समझाते तुम्हें अगर बहुत पार्वती पर प्रेम है तो ऐसा करो कि वो तपस्या करें। कहते, तो वो करे कहते हैं अब जो तुम्हें स्वता पर मैं तो वह सजाए सिखावन देहू और कहे सो ही मिले महेश कि अब जाकर पार्वती को तुम ये शिक्षा दो ये तपस्या करे जिससे की भगवान शंकर जी बड़ रूप में उनको प्राप्त हो जाए तो वर्ग के जो दुर्गुण बताए उन दोष बताए हैं वो शंकर जी में कर नहीं होंगे और उस समस्या का समाधान मिल जाएगा लेकिन शंकर जी के लिए तो तब करना पड़ेगा तो इसलिए तब की शिक्षा उनको दो अब तब की शिक्षा देने और आगे देखो मैना को स्वयं नहीं समझ आता था, था कि तब के लिए इनको शिक्षा दे कहें इनको तपस्या करें हिमांचल के कहने पर मैना से कहा गया कि तुम सबके लिए बोलो उसे अब स्वयं हिमांचल पार्वती से कहे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता अपनी पुत्री से कहे कि तुम सुंदर वत प्राप्त करने के लिए तपस्या करो तो उन्होंने इस बात को संकोच किया और मैना से कहलाया उनसे कहा कि तुम कहो तो वो कह सकती थी उनसे माँ अपनी पुत्री से कह सकती है कि तुम इस प्रकार से सब करो पूजन करो ये भी बहुत दिनों तक भी देखते रहे लोग इस प्रकार का है जिस पुत्री का मन विवाह नहीं होता तो लोग बात जो उनको सम्मति देते हैं कि तुम तुलसी की पूजा करो तुम शंकर जी की पूजा करो तो फिर तुम्हारा विवाह हो जाएगा सुंदर विवाह हो जाएगा ऐसी उनकी माता या और स्त्रियां जो है सम्मति देती हैं तो पुत्रियां फिर इस प्रकार का विवाह करती हैं या वो जो पार्वती जी का व्रत पीजा का व्रत होता है उसको करने के लिए, के लिए कहती है व्रत करो तो उससे तुमको ये तुम्हें फल प्राप्त होगा ये तपस्या के रूप है ये और ये है, माता चाची दादी इस प्रकार के लोग जो हैं पुत्रियों को अपने समझाते हैं उसी प्रकार से मैना से कहा गया कि तुम भी उनको समझाओ कि तपस्या करें करे आन उपाय कलेस कहते हैं जो प्लेश हैं। प्लेश है जो क्लेश हैं क्लेश यही है कि पति मिलने वाला है उसमें दोष दिखाई देते हैं तो उन दोषों से बचने का उपाय यही है कि शंकर जी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो कहा नारक वचन सगर्भ सहेतु नारद जी की जो वाणी है वो सगर्व है और सहेतु है सगर्व के माने वो छिपी राहसमय बात है और सहेतु माने कारण सहित है दोनों बात है माने उसमें तर्क भी है तर्क बात भी है लेकिन रहस्यमय बात है हर किसी की बात समझ में नहीं आती तो हिमांचल कहने लगे तुम्हें ये बात इसलिए नहीं समझ में आई कि उसमें गुण बात है तो गहराई तक उतनी जब जाओ तब तुम्हें वो बात समझ में आई उतनी बात समझ में नहीं आती और सहेतु मैंने उसका कारण भी है तर्क भी उन्हें नारद जी ने दिया तो वो भी ठीक बात है इसलिए उन्हीं की बात का अनुसरण करना चाहिए सुंदर सब गुण निधि शंकर जी हैं सब प्रकार से सुंदर गुण निधान हैं उनमें जो दोष कहे जाते हैं वो दोष भी शंकर जी में दो सही मात्र संसारी व्यक्ति भरी दोष समझे लेकिन वो दोष उनमें है नहीं इसलिए शंकर जी को प्राप्त करने के लिए वर रूप प्राप्त करने के लिए तपस्या करे तो असविचार तुम तजु शंका कहते इस प्रकार से विचार करके तो तुम्हारे मन में शंका रही कि कई बार ऐसा न मिल जाए जो पार्वती को सदा दुखी दुख हो और फिर संसार में लोग निंदा करें तो ये शंकाएं करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा शंकर जी इनको प्राप्त होंगे सभी बात शंकर अकलंका शंकर जी सब प्रकार के कलंक है मन उनमें किसी प्रकार का कलंक नहीं।, नहीं।, नहीं है कोई उनमें दोष नहीं है निर्विकार हैं शुद्ध है उनके विवाह हो जाने पर कोई पार्वती जी के जो दोष करके लगते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे सुन पति बचन हरष समन माही इसके माने महिला को बात सुन में आ गई और मैना प्रसन्न हो गई इसके माने शंकर जी का पद प्राप्त हो जाएगा तो इसका पार्वती जी का कल्याण हो जाएगा ये बात सुन करके <coughs> मैना प्रसन्न हो गई और पार्वती जी के पास जाती है गई तुरंतों की गिरिजा पाही गिरजा मान पार्वती पार्वती जी के पास तुरंत ही महिला गई उनको समझाने के लिए कि तुम तपस्या करो तो विचार तो ये लेकर गई कि जैसा हिमांचल ने कहा तुम तपस्या करो ऐसा कहने के लिए गई लेकिन देखते हैं उमन बिलोक बिलोक मैन भरे बारी लेकिन जब उन्होंने मैना में पार्वती को देखा तो आपों में आंसुआ ये क्या हो गया पहले तो खूब बुद्धि से विचार करके हिमांचल के कहने से अपने सोच करके चलेंगे उनसे कहेंगे कि तुम तपस्या करो लेकिन बाद में जब उनको पार्वती को देखा तब उनको तपस्या करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ी क्यों कि देखा कि पार्वती तो जो है ये तो बड़ी ही अभी कम उम्र की हैं पशुकुमारी तो हैं इनसे तपस्या इत्यादि करना इनके लिए कहना इनके साथ जो हो अति करना है इनसे पर इनसे तपस्या कैसे होगी तपस्या बड़ा कठिन काम है उसके लिए तो कोई समर्थ व्यक्ति हो सामर्थ्यवान हो तभी तपस्या करे तो इसलिए उनको तपस्या करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ी और आंखों में आंसू आ गया प्रेम के कारण से अब जब व्यक्ति के मन में द्व उत्पन्न होता है तब ये दशा इस प्रकार की होती उसी महिला की बात का वर्णन करते हैं चल ली कि एक कोर तो पार्वती से कहना कि तपस्या करो लेकिन उनके शरीर तो और उनको देख करके तपस्या करने के लिए कहते भी नहीं बनता ये द्वंद की स्थिति उनकी थी उन्होंने शहित समय गोद बैछारी उन्होंने बड़े प्रेम के साथ है, उनको पार्वती को अपने पास अपने गोद में बैठाना। ला और बार ही बार ले तो लाई अब देखो ये सब अपना भाव प्रेम भाव तो व्यक्त कर रहे हैं गोद में बैठा लिया बार बार हृदय से लगा लिया गदे गधे कंठ नकसु कह जायी और कला में उसके प्रेम के कारण गला भी भरे आया और गले से कोई बात नहीं निकलती ये नहीं कहती बमताज हम तुम्हारे पास इसलिए आई है कि तुम तपस्या करो नारद जी ने जैसा कहा है वैसा ही करो ये उनके गले से निकलता नहीं है अब देखो ये भावना के कारण उद्वेग उत्पन्न जो होते हैं प्रेम के कारण उसके कारण से बुद्धि भले ही कहती हो कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए लेकिन भावना के कारण से वो उस बात को कह नहीं पा रही है ये स्थिति जब ये दशा देखी तो अब देखो पार्वती जी ने समस्या का हल स्वयं ढूंढा महिला से तो नहीं मना लेकिन अब पार्वती जी क्या कहती हैं, देखो उसका समाधान कैसे निकलता है ये व्यवहार की बुद्धिमत्ता है व्यवहार में व्यक्ति किस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो कैसे उन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं उसको देखो यहां बताते हैं अब इसलिए पार्वती जी जो है वो एक समस्या का समाधान करते हैं महान है इसलिए उनको इस प्रकार से बोलते हैं कि जगत माँ तो सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी जगत की माता है और सर्वज्ञ भी है भवानी मैने शंकर जी की हैं है ही भव शंकर जी भवानी मैने शंकर जी उनको प्राप्त हो होने ही होने इसलिए कोई उनसे अलग बात नहीं ऐसी जो पार्वती जी हैं मां तो सुखद बोली मृतदानी माता को सुख देने वाली बात जो वो हो उनसे बोल पार्वती जी ने स्वयं अपनी माँ से इस प्रकार से बोला और पार्वती जी भी माता से ये नहीं कह सकती हैं कि नारद जी हमसे कह गए तपस्या करने के लिए तो मैंने सुना था मैं तो अब तपस्या करूंगी अब देखो ये भी ये कोई बहुत अच्छा जो है वो हो, सांस्कृतिक रूप कल्चर का रूप नहीं हुआ कि माँ से ऐसे कोई बोलने लगे कि हम अपने सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए मैं तो तपस्या करूंगी और वही बात को पार्वती जी किस प्रकार से कहती है तो देखो कि अपनी जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार एक बात जो वो सुंदर ढंग से की जाती है और की जा सकती है और कही जा सकती है और दूसरे वो असुन्दर हो जाती है तो जो जिनको भी कल्चर है सांस्कृतिक जिन्हे के गुण है जिन्होंने ये बातें तरीके सीखे हैं जीवन के एटीकेट वगैरह जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जिन्होंने उनका अभ्यास किया है वे लोग उसी कार्य को सुंदर रूप में कर लेते हैं इसका एक उदाहरण ये है की पार्वती जी देखो इस समस्या का महिला के मन में तो उद्विग्न भावना है जिसकी कारण तपस्या के लिए कह नहीं सकती लेकिन पार्वती भी कहें कि मैं तपस्या के लिए मैं जाऊंगी तो वो भी नहीं कह सकती लेकिन वो इतनी चतुर हैं जगत माँ तो है भवानी तो उन्होंने अपनी बुद्धि से अपना समाधान निकाला तो कहती है सुना तो मैं दीख ऐसा सपन सुना हूं तो, तो कहती कि माँ देखो आज तो हमने एक सपन देखा है वो सपना हम आपको बताती है क्या सपना देखा है स्वन देखने की बात बताती है। अब कोई कहे कि ये पार्वती जी ने ये स्वप्न सुनाना शुरू कर दिया उनको माँ को ये उन्होंने गढ़ लिया हो अपनी तरफ से तो ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये शास्त्र है पार्वती जी बोल रही हैं, इसलिए उनके झूठ का आरोप नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपने आप कर दिया वैसा ही स्वप्न उन्होंने देखा भी लेकिन उस स्वप्न को समय से माता को बता करके और उसका सही अर्थ निकालना अपने अनुकूल उसका अर्थ निकालना जो है ये ये कार्य पार्वती जी ने किया जो स्वप्न देखा वो बताती है की सुनाई मास में बीस ऐसा सपन सुना तो, सुनो आज हमने एक सप्न देखा है वो अंत में बताते हैं कि सुंदर गौरव सुवित्रवर अशोकदेशों में ही आज मैंने रात्र में देखा की एक वित्रवर एक ब्राह्मण जो दिखाई दिया और वो ब्राह्मण भी गौर ब्राह्मण दिखाई दिया और सुभित सदाचारी ब्राह्मण दिखाई दिया सुंदर गौरवर्ण का सदाचारी ज्ञानमान ब्राह्मण एक सपने में दिखाई दिया और वो मुझको उपदेश कर रहा है जो उसने उपदेश मुझे दिया है मैं तुम्हें बताती हूं सपने के संबंध में संस्कृत में एक पुस्तक उसका नाम है स्वप्नाध्यायी स्वप्नाध्याय उसमें तो स्वप्न का विचार किया जाए कैसा स्वप्न देखो तो उसका क्या फल होता है उसमें वर्णन इस प्रकार का है कि यदि कोई जैसा ही विप्र का बताया गया कोई विप्र हो विप्र न हो वर्ण का हो सुंदर भी हो विद्वान भी दिखाई दे तो ऐसा विप्र यदि सपने में दिखाई दे तो वो जो कुछ कहेगा बोल देगा वैसा ही होगा सत्य मानना चाहिए उसे उसका कथन झूठा नहीं होगा तब तो बस वैसे ही करके इसमें दिखाई देता है उसी का उदाहरण की पार्वती जी को भी एक विप्र सुंदर विप्र दिखाई दिया उसने पार्वती जी को ये उपदेश किया उपदेश किया कि मैंने ऐसा ही होना चाहिए यही ठीक भी है तो पार्वती जी, जी जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी बात नहीं कह रही कहना उन्हें अपनी तरफ से था लेकिन अपनी तरफ से नहीं कहती दूसरी की तरफ से कहती है और तो संसार में चतुर्थ लोग ऐसे बोलते भी है जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति अध्यात्म संबंध में कोई प्रश्न पूछे धर्म के संबंध में प्रश्न पूछे तो स्वयं नहीं तू कहता कि मुझे इस बात की शंका है इसमें क्या ठीक है क्या गलत है वो बताइए वो ऐसे नहीं बोलेगा वो कहेगा कि लोग ऐसा कहते हैं उनका कहना कहां तक ठीक है आप बताइए ठीक है बात हो अरे जो कहते हैं उनको कहने तो ना उसकी चिंता क्या कहने नहीं, नहीं बताइए वो लोग ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं उसका क्या तात्पर्य है कहां तक ठीक है आप बताए तो मानव वो कहते हैं तो आपको उत्तर मालूम ही होना चाहिए आर्तिथ तो शंका है नहीं तो उसके आपका समाधान आपके मन में है ही है तो कुछ नहीं कहिए मानव वो जो दूसरे लोग कहते हैं वही शंका हमारी भी है लेकिन कहेंगे नहीं हमारी शंका ये उनकी चतुरता आपनी है।, है तो ऐसे लोग चतुर लोग घुफाखरा के बाद जैसे करते हैं वैसे ही मानो ये बात भी है कि जो पार्वती स्वयं कहना चाहती स्वयं नहीं कहती तो उस स्वप्न में जो गौर ब्राह्मण मिला उसने जो कुछ कहता है उसके मुख से वही बात कहती है आगे देखो वो विप्र क्या कहता है कर तो ही जाए तप नारद कहा नारदिकास विचारी माँ तो ती कु है मत भावा तप सुख प्रद दुख दो न सावा तपबल रच प्रपंच विधाता तपबल विषु सकल जगत्राता तपबल शुक संा तपबल शेषरई मई धारा कपयधार सब सृष्टि भवानी जानी सुनत बचन विस्मित महतारी मातु पित बिधि समझाई चली उपहित हर्षाई प्रिय परिवार माता पितायुमाता भये बिकल मुखयावन पाता बेदसरा मुनियाय तब सब कहा समझाए पारवती महिमा सुमत रहे प्रभु भईताए जय जय की की तो स्वप्न में पार्वती जी कहती उस विप्र में क्या कहा कि करी जाए तप शैल कुमारी के पार्वती तुम तपस्या करो नारद कहा सुत्य विचारी नारद ने जो बात कहा है उस बात को तुम बिल्कुल सत्य समझो मानी नारद ने यही कहा कि तुम्हें शंकर जी से पति मिलेंगे और वो निश्चय करके और दूसरा कोई पत नहीं है वही मिलेगा लेकिन उसके लिए तपस्या करनी चाहिए तो जो बात नारद जी ने कही है तो उस बात को तुम सत्य मानो और तपस्या करो मित्र ने इस प्रकार से बोला स्व मा पिता ही तुम्हें तो यह मत भावा और उस मित्र ने ये भी कहा कि ये मत की पार्वती तपस्या करे शंकर जी के लिए माता पिता को तो ये, ये मत स्वीकार है माता पिता को ये तब सु, मत स्वीकार है ये बात उसे बिप्र ने पार्वती जी को बता दिया मैंने ये मान दो पार्वती जी ने उसी बिप्ट पूछा है कि हम तपस्या कैसे करें माता पिता माता पिता मानेंगे तब तो हम कर पाएंगे नहीं तो कैसे करेंगे तो उस बिप्र ने कहा माता पिता जो है सहमत है माने हिमांचल में तो भेजा ही था, था मैना को कि तुम जाकर के तपस्या करने के लिए उनसे कहो इसलिए हिमांचल तो सहमत है ही मैना भी इस बात को हिमांचल की बात को मान करके यही समझाने आई थी उनको कि पार्वती से कहने आये की तुम तपस्या करो लेकिन प्रेम के कारण से भावना के कारण से वो कह नहीं पाई लेकिन तपस्या कहने के लिए तो वो भी आई थी तो यही बात जो सुने बिप्र ने भी बता दी कि देखो माता पिता तुम्हारे चाहते हैं कि तुम तपस्या करो कोई अनुचित बात नहीं वे तुम बाधा नहीं डालेंगे उसमें करो तुम तपस्या तब सुख प्रदे दुख न सावा अब दूसरी बात ही तब की महिमा सुनाई उस बिप्र ने वो बताते हैं अब ये सब जितनी बात जो है वो दुक्र के ही वचन है स्वप्न में जो कुछ उसने बोले हैं उसी का सब कथन चला रहा है उसने कहा कि तब सुखप्रद तब जो है सुख प्रदान करने वाला है तब जो है व्यक्ति को भले ही कष्टकारक लगे लेकिन देने वाला है सुख उसके स्वरूप सुख प्राप्त होता है ये तब की महिमा है और दुख दोष ना तपस्या करने से दोष दूर होते हैं और दुख दूर होता है दोषगण बुराइयां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की कमजोरियां है, वो तो तपस्या ही से दूर होती है और जब वो दोष दूर हो जाते हैं तो व्यक्ति के दुख भी दूर हो जाते हैं इस प्रकार का नियम अब तक क्या है ये बात बाद में देखते हैं आगे तब की महिमा कहते हुए उस विप्र ने कहा कि तपबल रसोई प्रपंच विधाता विधाता मान ब्रह्मा जी जो वो भी तपस्या के बल पर ही वो जगत की रचना करते हैं इतने विशाल सृष्टि उन्होंने की तो इतना सृजनात्मक कार्य महान कार्य कैसे कर सके तब के बंद पर कर सके प्राणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो, तो चारों तरफ देखा सब सन्नाटा पढ़ाया हुआ है जल ही जल भरा हुआ है कहीं कुछ है ही नहीं ना कोई व्यक्ति दिखाई देता न कहीं कोई दिखाई देता अपने आप अकेले और सब सन्नाटा अब ये भी नहीं समझ कि हम कहाँ हैं किस लिए हैं क्या प्रयोजन है क्या करना चाहिए कुछ उनकी समझ में न आकाशवाणी तो हुई कि ब्रह्मा जी आप तपस्या करो और तपस्या करने से तुम्हें जगत की रचना करने की सृष्टि करने की सामर्थ्य तुम्हें उत्पन्न होगी और तुम जगत की रचना करने के लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई जगत की रचना करो तो ब्रह्मा जी से हुआ जगत की रचना कैसे कर पाएंगे क्या करेंगे उन्होंने तपस्या की जैसे बताया था उसी प्रकार के ब्रह्मा जी ने तब किया तब करने के कारण अब प्रणाम माता के हजारों लाखों तपस्या की बहुत काल तक तप किया तब करते करते फिर उसको उनके अंदर शक्ति की उद्भूत हुई शक्ति संचय हुए और शक्ति के बल पर जगत की रचना की ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की तथा दूसरी शक्ति ईश्वर की आ गई जो जगत की उसकी रक्षा करने लगी जगत बना रहे नष्ट न हो जाए तो जगत की रक्षा करने वाले जो विष्णु भगवान वो जगत की रचना भी तप के बल पर ही करते हैं तप बल विष्णु सकल जगत प्राता जगत की प्रातवन रक्षा करने वाले जगत की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान भी तब के बल पर ही कार्य करते हैं है। लेकिन ये जगत इस प्रकार का बनता बिगड़ता रहता है तो जगत का विध्वंस होना चाहिए जो पुराना होता जाता है विकृत होता जाता है उसका नष्ट भी होना चाहिए तो ये कार्य विनाश का कार्य कौन करता है तो कहते हैं तप बल शें श्रंगारा शंकर जी जगत के ये जो प्रकार थे सृष्टि का संहार भी दूषित विकृत सृष्टि है उसका विनाश भी करते रहते हैं तो इसके लिए भी हम लोग के बल से ही करते हैं तो देखो जब ये तीन बातें बोली कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं जगत की रचना पालन और संहार और इस महान कार्य को भी करने के लिए अपने आप नहीं कर देते हैं तब के बल पर करते हैं तपस्या अच्छा उन्होंने की तब की तो ऐसे निर्णय क्या निकलता है की जो पथ आधार सर्वसृष्टि हवानी कि समस्त जगत की जितनी भी सृष्टि है इसमें तप के आधार पर ही है जो जितना तपस्या करता है उतना ही वह व्यक्ति महान श्रेष्ठ बनता है उतना ही सुखी बनता है उतना ही सृजनात्मक कार्य करता तपस्या नहीं करेगा तो व्यक्ति जहां का तहाँ पड़ा रहेगा दंडल में पड़ा रहेगा दुखी होता रहेगा दोष दूसरे बने रहेंगे सृष्टि के संबंध में कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति होती बनती विनाश होती है तो ये सृष्टि के आधार शेषनाग है शेषनाग के ऊपर ये सारी सृष्टि आश्रित है तो यदि शेषनाग भी इतने ब्रह्मांड को सबके सिर के ऊपर धारण किए हुए हैं वो भी तब बल पर धारण किए हुए उन्होंने तीन तपस्या किए जिससे कि ब्रह्मांड उनके सिर के ऊपर रुका हुआ है तो तबल शेष धरे मई धारा पृथ्वी का भारत शेष जैसे के ऊपर तपस्या बल पर धारण किए हुए अब ये उदाहरण अब कोई भी व्यक्ति कोई सृजनात्मक कार्य करे किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य करे तब तो कब कर, कैसे कर पाए जब तपस्या करे परिश्रम करेगा तब होगा पूरा तपस्या माने परिश्रम नहीं समझ दो साधारण रूप में परिश्रम करेगा तो उसे परिश्रम करने में फिर थकान लगेगी नहीं? थकान में उसको जो है वो हो कोई अच्छा तो लगेगा थकान लगना जैसे मान लो कहीं कोई बिल्डिंग बनवा रहा है तो सब बनवाने के लिए खड़ा है सुबह से शाम तक देख रहा है उसको थकान तो लगभग करेंगे सब उन सब लोगों जितने काम करा रहे हैं उन सब से काम कराना देखना तो सिरदर्द तो होगा ही होगा लेकिन अगर कोई थकान के लिए तैयार ना हो तो सिरदर्द के लिए तैयार ना हो तो ये सृष्टिकारी कैसे हो कभी अपने आप से हो जाए तो कैसे हो <coughs> तो जाए तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो रामायण लिखने के लिए उनको तपस्या करनी पड़े? अरे भाई रोज सवेरे उठ करके और उन सब शास्त्रों का अध्ययन करे और सबको बुद्धि में रखे ध्यान रखे और लिखते समय पर उन सबको पूर्वक सावधानी एकाग्रमन से उनको सबको लिखे तो क्या बिना परिश्रम हो जाएगी? जब उन्होंने प्रश्न किया तो रामचरित्र मानस ग्रंथ की रचना हो पाई और तुलसी आज जी कहते हैं कौन चक्कर में पड़ा कौन है कौन तकलीफ उठा रहे है कौन रोज सवेरे से बैठे और कौन दुन दिखाए और कौन से सर में दर्द पैदा करे और तमाम सोचे और कुछ सुधार और ठीक करें हर ऐसा झंझट की बात आ जाओ आराम करो ये कार्य जो हो जब तक व्यक्ति कोई तप नहीं करता है और कोई महान कार्य नहीं करता है तब तक तो कोई संसार में उसका यश भी नहीं होता लोकल लोक कल्याणकारी लोक कोई कार्य भी नहीं होता है इसलिए तपस्या करनी पड़ती है। सभी महान कार्य तपस्या के बन पर ही होते हैं अब कोई व्यक्ति ईर्षा करने लगे अरे साहब ये तो बड़ा महान है ये सब इतना महान है और अपने आप को हीन समझ करके उससे ईर्षा करे तो ईर्षा करने से कोई महान थोड़े बन जाए ईर्षा करके अपने आप को कुंठित बनी करता रहे दुखी होता रहे ईर्षा करने से कोई महान नहीं बनता वो तो महान बनने के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो अपने आप को उससे भी ज्यादा तपस्या करो उससे महान बन जाओगे महानता बनाए, अपने महानता को प्राप्त करने का ये तरीका है एक बार बीरबल और अकबर की कहानी में से एक चुटकुले में आती है एक बार अकबर ने कहा कि देखो ये कि ये लकीर है इसको बिना छुए छोटा कर दो नहीं लेकिन छोटा कर दो क्या तरीका है सब जानते हैं कि उसके सामने एक नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी अब पूछा उनसे बता किसी व्यक्ति को चाहने तरह महान व्यक्ति हो अगर हम उसे छोटा बनाना चाहे तो क्या होता है कि हम स्वयं उससे भी ज्यादा महान बन जाए वो अपने आप छोटा हो जाए ऐसी महानता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा अब देखो इसका एक छोटा सा उदाहरण जो है वो हो स्कूल के बच्चों का है स्कूल के बच्चों में प्रारंभ से ही कंपटीशन होने लगता है कौन प्रथम श्रेणी में आए कौन तो श्रेणी में आए कौन तो श्रेणी में आ नहीं। नहीं। नहीं। अब एक बालक जो है प्रथम श्रेणी में आ रहा है और उसके नंबर 80 नंबर उसके 80 प्रतिशत नंबर आए प्रथम श्रेणी पास हुआ अब दूसरा बालक जो है उसका सत्तरी परसेंट आए 75 परसेंट आए तो सेकंड श्रेणी में रह गया नंबर उसके नंबर दो पे रह गया अब वो चाहे कि वह जो प्रथम श्रेणी में आया उससे भी आगे वो निकल जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब उसके लिए उपाय ये कि पहले की परीक्षा ज्यादा पढ़े जायजा याद करे लिखने की युक्ति ठीक करे राइटिंग ठीक करे <स्थाग> उनको जितना भी और तैयारी है उसको उसको तैयारी करें तो ये तैयारी करने में उसे क्या करना पड़ेगा प्रश्न करना पड़ेगा ये उसका तपस्या है छात्र जो सुबह उठे अध्ययन करे याद करे लिखे सब सवाल जितने सब लिखे पूरा का पूरा कोर्स जितना सब याद करे पढ़े ये सब उसके लिए तपस्या है जो तपस्या करेगा जो जो प्रथम श्रेणी प्राप्त किए व्यक्ति थे उससे ज्यादा तपस्या करेगा और उससे भी ज्यादा तो आगे चल करके कर अस्सी प्रतिशत अंक भी लिया अगली बार हाँ? तब वो रह गया पीछे और ये हो गया आगे तब आगे पर उससे आगे निकल और दूसरा छात्र ये कहेगा रे की पाई नहीं सकते और बेकार आया करो बेकार परेशान हो अपने खेलो खाओ मौज करो क्या रखा है इन बातों में चाहे अस्सी प्रतिशत हो चाहे पचासी प्रतिशत हो कुछ नहीं रखा है उसका मूल्य न समझे न माने तो क्या करेगा पढ़े लिखेगा कर नहीं है अपने तब नहीं करेगा तो श्रेष्ठता प्राप्त करने के जैसे ये उदाहरण है इसी प्रकार से लोगों से बस तप, तपस्या का उदाहरण बच्चों से उन्हीं छात्रों से अच्छी तरह सीखा जा सकता है एक बार जो वो यहाँ कानपुर में एक डॉक्टर गदरे इसमें अशोक नगर में वो तो डॉक्टर गदरे अपने भाई की बात बताते थे कहते उनके बड़े भाई थे उ ना में ये लोग दोनों थे वहीं पर उन्होंने था तो वहाँ पहले छोटे स्कूलों में क्लासेस पढ़ते होंगे उसके बाद में फरब्यूशन कॉलेज में बाद में पढ़े और इनके भाई ने मैथमेटिक्स में एमएससी किया था मैथमेटिक्स में किया <coughs> तो उनके पढ़ाई की अपने भाई की पढ़ाई की बात बताते तो ये छोटे क्लासेस में थे कहा जब से हमको याद है छठवें सातवें आठवें दर्जे में, में, में, में <coughs> उन दोनों को ये हाल था इनको की इनको कोई कहना नहीं पड़ता था तो पढ़ने के लिए वो अपने आप से स्कूल से जैसे लौट करके आए किताबें पुस्तकें रखी खेलने वेलने कहीं न जाए किताब में जो कुछ काम स्कूल का बताया गया सब करने को सवेरे उठ करके सब पढ़ना याद करना और सब करना वो फिर शुरू कर दो सुबह से उनको जब है वो माँ बाप जब देखते थे उनको कि पढ़ते ही रहता है स्कूल जाए पढ़ रहा है यहाँ आया घर में तो पढ़ रहा है खेलता खालता है नहीं और कुछ करता नहीं है तो उसको कभी कभी उनसे मना करना पड़ेगा जब देखो तो तुम बैठोग जाओ खेलो कुछ देर तबीयत खराब हो जाएगी शरीर कमजोर हो जाएगा इस तरह से उनको ध्यान दिलावें तो वो कभी कभी उनके कहने मान करके चुप रहे और जाकर के थोड़ी देर घूम घाम आओ दस पंद्रह मिनट इधर उधर खिला खिला फिर पड़ने लगे जब देखे कि मां बाप का ध्यान इधर उधर हो गया आकर के फिर पड़ने लगे उससे खाने और पहनने की जब बातें कही जाए अच्छे खाने के लिए कोई बढ़िया चीज बनी खाने के लिए कहे तो उसको कोई आकर्षण नहीं चाहे जितनी बढ़िया मिठाई बनाओ चाहे जितना कुछ भी खाने को दो कोई आकर्षण नहीं जैसे साधारण भोजन तैसा वो भोजन कहीं कही मुश्किल में अपने जो अपने पढ़ाई छोड़कर के आ रहे तो बड़े मुश्किल में खाने को तैयार हो पहनने के लिए जैसा बना दिया जाए तैसे पहन ले कभी अच्छा नहीं है वो बुरा है बुरा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है बेंच मास्टर नहीं कहा घटना इसी प्रकार की और भी हुई स्कूल में कभी कभी उसके साथ के जो लड़के थे वो इंटरवेल जब हो तब वो अपने अपने घर से कुछ न कुछ पैसे ले आते थे दो चार पैसे और इंटरवल में सड़क पर जाए और वहां पर कहीं न कहीं कहीं फल मिल रहे हैं कहीं किसी को चूगन मिल रहा है कहीं किसी को कहीं तो उसमें खाने के लिए चाट मिल रही है वो सब बेचते थे ला करके तो ये जाकर के लड़के अपने जो पैसे ले आते थे लेते थे खरीदते थे खाते थे स्वादिष्ट वस्तु ये पैसे ले कर ले जाते थे बिल्कुल वहाँ पर इंटरवेल हो तो अपने लघुसन का इत्यादि कर करा के पानी वानी पी करके तैयार हो गए उसके बाद जो हम क्लास में जाने के लिए वो कहीं खाने के लिए कोई साची चीज खरीदने के लिए जाए नहीं लड़कों ने उनसे कहा कहा कि तुमको मामलाप तुम्हें पैसा नहीं देते तो दोपहर में पानी वानी पीने के लिए कुछ खाना चाहिए तो तुम्हें नहीं देते हैं तो हम कहा नहीं देते हम नहीं लाते अरे कहा कि न देते हो तो न देते हो तुम उसकी तरीका निकाल लो हम तो ऐसे ले आते हैं जब नहीं देते हैं तब क्या करते हैं कि जब वो सब्जी मंगाते हैं उनसे तो हम सब्जी लेने जाते हैं तो मैंने एक रुपए को सब्जी मंगाई उस समय की बात बहुत पर आने की एक रुपए <coughs> तो मैंने आज के सौ रुपए बढ़ाए तब वो सब्जी लेने जब गए वहां तो उससे चौदह आने की पंद्रह आने की साढ़े आने की सब्जी ले <coughs> दो पैसे उसमें से बचा लिए तो सब्जी ला के गर्दी की होगी गर्दी अब वो दो पैसे हम अपने आए दो में अपने खाने को ऐसे बचा लेते हैं तुम तो ऐसे बचा ले। लेकिन इनको उन लड़कों ने इतना उनको सिखाया तो भी एक हिसाब से कहना चाहिए उनको तो अकल नहीं आई वो अपने जो सब्जी मंगाई जाती थी उनसे गए सब्जी खरीदी और जितने पैसे हुए वो जिसमें सब्जी लेकर के आए सब रख दिए और उसी हिसाब से बचे हुए पैसे वही रख दिए और अपने गए जाकर फिर पकने लगे अब देखो बाल काल में इतना संयम खाने पर संयम पहनने पर संयम और पैसे के प्रति मोह नहीं इसी का नाम तप है इसका परिणाम ये हुआ कि जब तक वो जिस क्लास में पढ़ते रहे कोई दूसरा छात्र चाहे चौथा पांचवा छठवा हाई स्कूल हो इंटर हो बीए एमएससी हो वो कभी सेकंड नहीं है और वो प्रथम श्रेणी हर कक्षा में रही उनकी और कहीं भी कोई व्यक्ति चाहे इतना उसने उसके कम्पिटिशन किया हो कोई उनको सेकंड नहीं कर सका और उसके बाद जब एमएससी उन्होंने किया उसमें कॉलेज में फेडिशन कॉलेज में तब प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट ने बिना इनके अप्लाई किए हुए ही इनको जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नियुक्त कर दिया लेटर अपॉइंटमेंट लेटर बिना अप्लाई किए चिट्ठी नहीं देनी पड़ी अप्लीकेशन नहीं देनी पहली वैसे ही और उसके बाद फिर एमएससी में मैथमेटिक्स में उन्होंने और भी कार्य किया और वो मैथमेटिशियन वर्ल्ड फ्रेम के मैथमेटिशियन हुए मैथमेटिक्स के बहुत से प्रोफेसर संसार में है रिसर्च वर्क वगैरह करते रहते हैं उनकी जो एकेडमी है या उनका कोई ग्रुप है उसके वो मेंबर बराबर रहे और उसमें वो कार्य करते रहे सारी जीवन तब देखो ऐसी महानता व्यक्ति को प्राप्त होती है तो किस वर्ग का प्राप्त हो ये तो उदाहरण देते हैं जब ब्रह्मा विष्णु को तब तप करना पड़ता कि तो अगर तो हम अपने जीवन में चाहें कुछ हम महान कार्य करें महान बने तो उसके लिए तप तो करने करना पड़ेगा नहीं तप करेंगे तो ऐसे करके दुर्बल बने रहेंगे कमजोर बने रहेंगे दोष बने रहेंगे और दोष बने, बने रहेंगे और दुखी बने रहेंगे अभाव बने रहेंगे अब उनको जब वो इस प्रकार से प्रथम श्रेणी में आना और एमएससी इस प्रकार से करना बिना अप्लाई किए उनका अपॉइंटमेंट हो जाना उसमें आपको कोई सुख लगता नहीं लगता है वो अपना एक प्रकार का सुख है जो सुख को समझता है उस सुख के सामने खटी मीठी चीजें खा लेने में कौन सा सुख है कैसे वैसे कपड़े पहन लेने में कौन सा सुख है उस सुख के सामने इसी प्रकार से सारे जीवन व्यक्ति कोई महान बनना चाहे तो उसे तो तपस्या तो करनी पड़ती है परिश्रम करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में जहां जिस क्षेत्र में जो कार्य उसे मिला हुआ है जहां जो कार्य कर रहा है उसमें तपस्या करे परिश्रम करे और अपनी इच्छा से करे तपस्या एक अपनी इच्छा से परिश्रम है यदि कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती उससे कराता है और बेमन कोई कार्य करता है तो यह तपस्या नहीं है तपस्या व्यक्ति की तब होती है जब अपने मन से व्यक्ति उस कार्य को परिश्रम पूर्वक करता है उत्साह पूर्वक करता है अगर किसी के दबाव में की तो, तो वो तपस्या नहीं होगी वो दुखदायी हो जाएगा उसके हो। वो एक प्राधीनता हो जाएगी वो से लगे कि हम तो दास हैं, गुलाम है जबरदस्ती मुझे कराया जा रहा है और हर्ष में रोता ही रोता रहेगा और उसके कारण से वो कोई सृजनात्मक महान कार्य करे कर भी नहीं पाएगा इसलिए जो ये है तप का रूप में देखें तो तपस्या का तात्पर्य ये है संक्षेप में ध्यान रखने का ये है कि जो बातें अभी हमने आपको तो बताई कि इंद्री निग्रह मनो निग्रह ये तपस्या के मूल है और एक किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दे शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट इत्यादि को सहन करे और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे इसका नाम तपस्या है लोक में तपस्या विकृत हो करके अज्ञानी व्यक्तियों के मन में तपस्या क्या विध्रूप में बैठे रहो क्या कर रहे हो तो तपस्या कर रहे हो ठंडे पानी में बैठे रहो जब के दिनों में क्या कर रहे हो तो तपस्या कर रहे हो तपस्या बसया नहीं है गीता में भगवान ने सात साफ के दिए ये तमुगनी तपस्याएं है और ये तपस्याओं का फल नहीं प्राप्त होता है दूसरे लोग भले ही तपस्वी प्रशंसा करें अज्ञानी लोग लेकिन ये तब तक नहीं है सब तीन प्रकार के सत्रहवें अध्याय में देखो अठारवें ज्ञान में तब एक तो सात्विक तक राजस तक तामस तक सात्विक तप यही है कि जब व्यक्ति अपने मन दानी तीन प्रकार के तथा सात्विक तथा जो है वो शारीरिक तथ वाणी का तत्व मानसिक तत्व मान्य तीन प्रकार के परिश्रम है शरीर शरीर से भी परिश्रम करे वाणी से भी है और मानसिक रूप से भी है ये सब परिश्रम इन तीनों प्रकार से शक्तियों का व्यक्ति का जो अपव्यय होता रहता है शक्तियां नष्ट होती रहती है अनुचित कार्यों में व्यर्थ के कार्य उन सबका संग्रह करें जैसे सुबह से शाम तक हम बोलते हैं बहुत बातें फिजूल की बोलते हैं शाम को आप बैठ विचार करो कि कितनी बातें हमें फिजूल बोली न बोलते तो क्या अर्थ आप देखेंगे बहुत सी बातें ऐसी बोल गए जिनका कि कोई जरूरत नहीं उपयोगिता नहीं थी उनकी और बोल गए इसके माने क्या हुआ कि एक प्रकार के हमारे अंदर शक्ति जो थी आध्यात्मिक शक्ति वो बोलने में नष्ट हो गए इसलिए कम बोलना और टू पॉइंट बोलना और सार्थक जितनी बात है उतनी बात ही बोलना तथ है वाणी का तथ्य इसी प्रकार से मानसिक है इंद्रियों का तत् है मानसिक के माने है भूतकाल की बातों को बार बार सोचते रहना अपनी शक्ति का नाश करना भविष्य के प्रति बार बार चिंतित रहना भी अपनी शक्ति का नष्ट करना वर्तमान काल में उद्विघन मन को बनाए रखना ये भी शक्ति का प्रद्यय करना है जब व्यक्ति भूतकाल के पश्चात आप इत्यादि में न पड़े वर्तमान काल में उद्विग्न न हो भविष्य के लिए व्याकृ न हो सब तरह से तरफ से मन को हटा करके एकाग्र रखे और अपने मन को नक्ष में लगाए रखे तो फिर वो तपस्या जब मन के सामने बुद्धि के सामने कोई लक्षण नहीं है बुद्धि भूत भुद भविष्य में भटक रही है तो इसके मायने व्यक्ति अपना विनाश कर रहा है इसलिए तप के साथ को समझना चाहिए क्या तप है तो कहते हैं तप आधार सर्वसृष्टि भवानी कर ही जाए तप अस जानी ऐसा समझ करके कि तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त होता है यदि कोई व्यक्ति संसारी सुख चाहता है स्वर्ग चाहता है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा को चाहता है मुक्ति चाहता है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। कोई बैठे ठाले खड़े हो जाएगा तब करे उसके। <स्याँगा> सुनत बच्चन विश्वमित महातारी इतना तो ये युवा जो है वो हो सपने की बात और जो बिक्र ने बात कही थी तो पार्वती ने सुना दी तो इन्होंने माने उनकी मैना ने सुना तो सुन करके विस्मित हुई <coughs> उनको ये लगा कि देखो ये कैसा सपने दिखाई दिया ये तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल जैसा जो जो हम लोग हम लोग सोच ही रहे थे हिमाचल ने कहा ही था तपस्या करने के लिए हम कहीं जा करके हम भी इनको तपस्या करने के लिए कहने आई थी और रात्र में सपने में एक विपन्न पार्वती को पहले ही बता दिया कि तुम्हारे माँ बाप जिन्हें तपस्या तो करना चाहते हैं कि तुम तपस्या करो उन्होंने पहले ही बता दिया पार्वती को तो पहले ही मालूम हो गया और ये ब्राह्मण तो ने इस प्रकार का उपदेश दिया इसके मैंने भविष्य में ऐसा होने वाला भी है सप्तमी होगा तो ये सब बातें सुनकर के मैन उपरास चले लगा और झटते वो हिमांचल के पास रही उनको बताया कि देखो पार्वती ने तो ऐसा तपस्या किया सपन सुना वही गिरे मैंने उनको बुला करके हिमांचल को बुला करके सब बता दिया कि पार्वती ने किस प्रकार का सपना देखा है वो उनको सुना दिया माँ तो पिताई ही बहू भी समझाई अब ये तो हो गया लेकिन अब भी ये मैना के मुख से ये नहीं निकला कि हाँ उस बिप्रम ने ठीक ही कहा है हम इसीलिए तुम्हारे पास आए थे कि तुमको शिक्षा दें तुम तपस्या करना ये फिर नहीं कहता पार्वती जी ने ही उनको सब प्रकार से समझाया उनको समझाया कि जब नारद जी भी यही कह रहे हैं और जब सपने में बिक्र भी ऐसा ही कह रहा है और आप लोगों की सम्मति है ही है तो अब हमको तपस्या के लिए जाना चाहिए अब हम तब करेंगे तो माता तो पिता ही दबू समझाई माता पिता को समझाए अब देखो दो प्रकार की स्थितियां होती माता पिता बच्चों को समझावे की बच्चे माता पिता को समझावे कहीं कहीं बच्चे जो है जीवनियस होते हैं बड़े अद्भुत प्रतिभावान सम्पन्न होते हैं तो वो माता पिता को समझाते हैं माता पिता कहेंगे अरे तुम कहाँ इतने पढ़ने लिखने में पड़े चक्कर में हां? क्यों इतना परेशान होते हो तो वो बच्चे ही समझा लें माता पिता बिना पढ़े के काम नहीं चलेगा तो तो पढ़ पढ़ना ही पड़ेगा दूसरे लड़के हमारे साथ वाले हमसे भी ज्यादा पढ़ते हैं हम तो पढ़ना ही अभी बच्चे अपने माँ बाप को तो समझा ऐसे वैसी बात इस प्रकार माँ तो पिता ही बहुवीत तो समझाई चली हूँ माँ तप हित और प्रसन्न मन से तपस्या करने के लिए पार्वती जी चलते अब ये तप में चूंकि कष्ट उठाना पड़ेगा लेकिन कष्ट को भी प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए तप का एक तप्व ये भी है तप व्यक्ति अपने मन से करे जैसे पार्वती जी अपने मन से तपस्या कर रही हैं उन्हें संकेत मिल गया मार्ग मिल गया नारद जी ने कह दिया स्वप्न में भी कह दिया तो उससे तो उनको रास्ता तो पता चल गया लेकिन अब करना उनको अपने उत्साह से अपने मन से है वो तपस्या करे कि न करे इस बात की स्वतंत्रता है नारद जी कहे गए नारद माने सपने में में कहा है पार्वती जी उसकी बात को न माने न माने कोई जबरदस्ती उनके साथ में लेकिन पार्वती जी ने उस बात को माना और अपनी स्वतंत्रता से अपनी स्वतंत्र बुद्धि से उस बात को स्वीकार किया कि नहीं हमें ऐसे ही करना चाहिए और तपस्या करने को तैयार है और तपस्या प्रसन्न मन से करनी चाहिए तपस्या करते हुए व्यक्ति को जो कष्ट होता है उसकी शिकायत न करे हम इतनी तपस्या करते हैं मैंने इतना परिश्रम किया समाज में भी हम देखते हैं कई लोगों को उदाहरण पैसे मिल जाएंगे जो बहुत काम करते हैं परिश्रम भी बहुत करते हैं काम भी बहुत करते हैं लेकिन उसके बाद चारों तरफ लोगों से कहते क्या है मैंने ये किया मैंने ये किया, मैंने ये किया मैं इतना करता हूं मैंने इसमें बड़ी तकलीफ उठाई है मैंने इसमें बड़ी तकलीफ उठाई है ये जो कहता बोलता फिरता है उसका परिणाम क्या होता है उसका परिणाम ये होगा दूसरे लोग सुनेंगे तो प्रशंसा भी करेंगे जाने के भाई बहुत प्रसन्न करता है तो उसे कहें कि भाई उसकी प्रशंसा करें लेकिन उसके उस परिश्रम का उसकी तपस्या का फल प्रशंसा मिल गया और उस प्रशंसा के आगे जो फल और भी है उनसे फिर वो वंचित हो जाए तो वो कर्म का पुरुषार्थ था ये भी है कि जिस प्रयोजन से आप करोगे वो फल आपने स्वीकार कर लिया तो उससे जो उत्तम फल प्राप्त होने वाला है फिर वो प्राप्त नहीं होगा अगर आप पुरुषार्थ करो और उस पुरुषार्थ से आपको भौतिक सुख प्राप्त अगर हो जाए उससे आप संतुष्ट हो जाओ तो उसके आगे के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे अगर आप भौतिक सुख जो प्राप्त हुए हैं उनको स्वीकार न करो जैसे आपको मतलब धन सम्पत्ति बहुत मिल जाए तो आप उससे उसको भोग में न लगाओ उससे संतुष्ट न हो उस धन सम्पत्ति को समाज की सेवा में लगा दो तो आपको क्या मिलेगा मंदबुद्धि का व्यक्ति कहा कि इतने प्रशंसा कमाए हमने समाज की सेवा लगा दिया हमने ऐसे बहुत लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि हमें भौतिक सुख की अपेक्षा जो है और ऊपर का जो सुख है वो कीर्ति है उससे भी श्रेष्ठ सुख है वो हमें प्राप्त होने वाला है तो कीर्ति के की लिए यदि अपने धन संपत्ति को लगा देता है तो उसकी प्रशंसा होती है जो प्रशंसा जो है उससे उत्तम सुख है उत्तम उपलब्धि है कीर्ति से तो उसे कीर्ति प्राप्त हो जाएगी और कीर्ति प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाए और की और उसके बाद आगे की जो गति है स्वर्ग आदि प्राप्त करने की वैराग्य आदि प्राप्त करने की है तो अभी तो आगे बहुत कुछ प्राप्त करना है उसे तो वो फिर आगे की बातें उसे प्राप्त नहीं होंगी जितना प्राप्त हो वही अटक गए बहुत बार लोग तपस्या करते हैं लेकिन उसके छोटे छोटे जो फल है वही अटक करके रह जाते हैं उसके आगे जो बड़े फल प्राप्त होने वाले हैं उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते यदि कोई व्यक्ति भौतिक सुख और कीर्ति इनके लिए अगर तपस्या तो न करे बल्कि उनसे संतुष्ट न हो तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा उसी का फल उसकी तपस्या का फल उसे स्वर्ग प्राप्त होगा यदि कोई स्वर्ग से भी संतुष्ट ना हो ये कह मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे तो और कुछ चाहिए उसके लिए मैं तब कर रहा हूं तो उसका लक्ष्य जो है और भी ऊंचा हो गया श्रेष्ठ हो गया वो फिर उसको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ वैराग्य है वो उसे प्राप्त हो जाएगा जो वैराग्य सहित सुलभ नहीं संसार में वैराग्य कोई साधारण वस्तु नहीं है संसार के भौतिक सुखों से कीर्ति से और स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा महान वैराग्य है वैराग प्राप्त हो जाए वैराग्य से भी उसके बाद फिर ज्ञान है विज्ञान है भक्ति है परमात्मा की प्राप्ति है वो ये और आगे जो लक्ष्य उसके होंगे इनसे आगे बढ़ता जाएगा व्यक्ति तो उनकी प्राप्ति से होगी तो ये तपस्या के फलस्वरूप ये तमाम सीढ़ियां हैं अनेक लक्ष्य हैं, वो तो क्रम क्रम से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं लेकिन छोटे से वैसे तो लोग तपस्या बहुत करते तपस्या का मन है तो कोई व्यक्ति तो धर्मोपालन कोई व्यापार कर रहा है कोई उद्योग धंधा चला रहा है चौबीस घंटे लगा हुआ है हर समय टेलीफोन पर बैठा हुआ है हर समय कार पर बैठा हुआ दौड़ रहा है तपस्या तो वो भी कर रहा है लेकिन तपस्या से प्राप्त क्या हो रहा है धन प्राप्त हो रहा है वो तो धन प्राप्त कर रहा है तो उसी से अपने बंगले बना रहा है अपने खा पी रहा है अपने लड़के बच्चों की शादियों में तरह तरह के लाखों करोड़ों रूपये खर्च कर रहा है बस यही कर रहा है तो बस इसी पर इतनी भर में तपस्या यही हो गई और यही पूरी भी हो गई खत्म भी हो गई उससे जो बड़ी उपलब्धियां जीवन की हैं तब उसको प्राप्त नहीं संसार में बहुत लोग परिशन तो करते हैं लेकिन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए करते हैं उतनी करते हैं संतुष्ट हो जाता है कार्य के लिए व्यक्ति को ये छोटे से संयम रखना पड़ता है कि इन भौतिक सुखों से व्यरक्त रहे यशकीर्ति से विरक्त रहे इनसे वैराग्य भाव रखे तब उससे ऊंचे उच्च प्रकार की उपलब्धियां जीवन प्राप्त होंगी उनके लिए तपस्या करे तो ये सब जो है पे परिवार पिता रो माता भाई भी के आवन आव तो कहते कि माता पिता जो है वो हो ये अब वैसे तो कहने को ये भी सब सहमत थे नारद जी ने कहा था तपस्या पार्वती जी को करना चाहिए तो करने के लिए कहना चाहते थे लेकिन पार्वती जब तपस्या करने के लिए चल दी तो इन सबको बड़ा दुख होने लगा कि हमारी शुभमार पुत्री तपस्या करेगी वहां कहीं का काम तो? तो इस प्रकार से लगने लगा तब करके कहते हैं कि देर सराह सुनी आए तब सभा कहा समुझा तब तो बेदिसरा जो है मुनि यहाँ आए और उन्होंने आकर के उनको सबको समझाया हिमांचल को मैना को और उनके जो परिवार के और लोग जो सखियां इत्यादि थीं उन सबको उन्होंने समझाया पार्वती महिमा क्या समझा पार्वती की महिमा अब देखिए पार्वती जी के से दो प्रकार के उनका रूप कह सकते हैं एक रूप तो उनका जो है माधुरी का रूप है और दूसरा उनका ऐश्वर्य को रूप है माधुर्य रूप के माने वो सुंदर स्वरूप है सुकुमारी है ये उनका माधुर्य रूप है वो माता पिता से बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक बोलती है, बड़े उनके, उनके साथ जो है उनका संबंध स्वभाव है, ये उनका जो है माधुर्य रूप है तो माधुर्य रूप के कारण तो प्रेम का आनंद तो हिमांचल को भी प्राप्त हुआ माधुर्य रूप के कारण एक सुख मैना को भी प्राप्त हुआ पार्वती से लेकिन जब ये तपस्या करने के लिए जाने लगी तो माधुरी उनको जो है वो हो दुख भी देने लगा क्या तक तपस्या करने जा रही तो बड़ा कष्ट लगने लगा माता पिता से अब उसको ये क्या है कि पार्वती का जो ऐश्वर्य है वो जब आकर के वेद सरा ने प्रकट किया उनको समझाया कि आप इनको साधारण पुत्री मत समझो इन्हों निराशुकुमारी और सुंदर करके तुम तो मत जानो ये बड़ी सामर्थमान है शक्तिशाली है ये साधारण मनुष्यों की कोटि की नहीं है देव कोटि की है इस प्रकार को उनकी महिमा समझाई उनको हालांकि वेदसरा ने भी उनको ये सीधे सीधे नहीं बता दिया कि पूर्व ये सती थी और उन्होंने दक्ष के घर में उन्होंने शरीर त्याग किया है और तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है और शंकर जी से इनका विवाह होगा ये बात नहीं बताई लेकिन उनकी महिमा बताई कि साधारण बालिका इनको न समझो शक्तिशाली ऐसे करके उनको समझा दिया समझा दिया तो कहते हैं कि रहे प्रबोध ही तब इनको प्रबोध हुआ मैंने समझ आई इनको हिमाचल को भी मैना को भी तब इन्होंने धैर्य धारण किया और शांत रहे और पार्वती को जाने दिया तपस्या करने दिया उनको ये कौन है जो आ गए गई देखते हैं तो ये इनका नाम जो है बहुत तो प्रसिद्ध नाम नहीं है जैसे आगवाल भरद्वाज इत्यादि बहुत ऋषि हैं ऐसे विशिष्टता की तरह से इनका बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है लेकिन पुराणों में जहां पर ऋषियों का वर्णन है उनके अनुसार आता है कि भगव के वंश में ये बेदसरा पैदा हुए थे भगव के वंश में भगु के पुत्र हुए धाता विधाता और कवि धाता के पुत्र हुए मारकंडे और विधाता के पुत्र हुए बेदसरा ये ऋषियों की परंपरा है उनमें इस प्रकार से के रूप में ये बेदसरा थे और ये भी उस समय हिमांचल हिमालय पर्वत पे रह करके जहाँ ऋषि मुनि बहुत पास कर रहे थे तो वहां रह करके तपस्या कर रहे थे तो इनका भी संपर्क बेदसरा का हिमांचल के साथ में था और जब उनको मालूम हुआ इस प्रकाश से नारद जी आए हैं और पार्वती जी तपस्या करने जा रही हैं और हिमांचल इत्या बहुत व्याकुल हैं तो वेदसरा ने आकर के उनको हिमांचल को आकर करके समझाया तो हिमांचल वेदसरा ऋषि को जानते थे और उनके ज्ञान को भी समझते थे कि ये जगह जानते हैं इनको कि पार्वती जी कौन है तो ये सही बात कह रहे हैं उनके ऊपर विश्वास भी था तो हिमांचल ने उनकी बात को मान करके धैर्य धारण किया अपने आप में शांति संतोष रखा वेद शरा वैसे तो एक ऋषि है लेकिन शब्द की तरफ ध्यान दें, तो वेद दे शब्द कैसे बना तो वेद और सिर ये दोनों मिलाकर के वेद शरा कहते हैं वेद का जो सिर्वभाग है वो उपनिषद है बहुत जगह जो वो <clears throat> जैसे वेदांत वेद का जो अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं वो उपनिषद वेदांत है वेदों का मुकुट ऐसे बोल देते हैं तो वेदों का मुकुट क्या है यही उपनिषद वेदों के मुकुट है शंकराचार्य जी ने जहां श्लोक लिखे हैं तो कहीं कहीं उपनिषदों के स्थान में पर्यायवाची शब्द में यही शब्द प्रयोग कर दिए हैं वेदांत या वेद सरो भाग या वेद का जो है वो हो वेद चूड़ामणि वेदों का जो चूड़ा है समस्तक है उसका मस्तक मणि इस प्रकार से उनको उपनिषदों को बोला है तो इसलिए वेद शरा के माने हुआ उपनिषदों के प्रतीकात्मक रूप मूर्जमान रूप मैंने ज्ञानवान थे ये जब उपनिषदों को जानने वाले हैं वेपनिषदों के रूप ही है तो फिर इसके माने यह है कि इनको तत्व तो का ज्ञान है परमात्मा क्या है ऋषि मुनि क्या है इस प्रकार को यह जानने वाले हैं इसलिए इनका नाम बिद सराम का इस प्रकार से अर्थ लगा लेने एक बात तो यह है कि व्यक्ति अपने संसार में धर्म इत्यादि का पालन करता है सदाचारी है सन्मार्ग को चलता है भौतिक सुख प्राप्त है स्वर्ग आदि प्राप्त है एक बात तो यह है लेकिन जब उस व्यक्ति को ये मालूम होता है तो उपनिषद क्या कहते हैं तो उपनिषदों में ज्ञान भी प्राप्त हुआ तब व्यक्ति फिर इन सब बातों को प्राप्त करने में भौतिक सुख इत्यादि में रुच नहीं रखता में भी रुच नहीं रखता फिर तो वो परमात्मा को प्राप्त करने का विचार रखता है उसी के लिए प्रयास करता है परमात्मा को प्राप्ति के लिए तप है तो ऐसा जो व्यक्ति परमात्मा के लिए लगा हुआ है उपनिषद जिसके कि मार्गदर्शक है ऐसा व्यक्ति जो वो ज्ञानी व्यक्ति है परमार्थिक व्यक्ति है तो ये परमार्थ क्षेत्र में कार्य करने वाले उसमें रहने वाले व्यक्तियों का साथ इसी प्रकार से वर्णन करता रहता है। इस प्रकार की कह सकते हैं कि वेदेश वो ऋषियों के ज्ञाता ऋषि हैं जिन्होंने आकर के हिमांचल को समझाया तब इन्होंने धैर्य धारण किया और संतुष्ट हुए और पार्वती तपस्या करने लगे अब पार्वती ने तपस्या किस प्रकार की उसका वर्णन देखेंगे कल क्या क्या उन्होंने जाकर तपस्या में के कई अंग हैं तप के वो भी इसी प्रसंग में पार्वती जी की तपस्या के साथ में उनका वर्णन तुलसीदास ने कर दिया है सब कथा जो है पार्वती जी के तप की और पार्वती जी के जन्म की कथा शिवपुरा शिवप्राण जो कथा है उतनी रोचक नहीं है जितनी रोचक तुलसीदास ने इसको किया इसमें तपस्या की जो महिमा का वर्णन किया गया है वो शिवप्राण में नहीं है तपस्या के लिए कहा जरूर गया है लेकिन तवाधार सबश्रेष्ठ भवानी इत्यादि की जो बातें ये स्वप्न की जो बात है ये है वो उसमें भी आता है कि सपने पार्वती ने देखा लेकिन स्वप्न में ब्राह्मण ने तपस्या की महिमा भी सुनाई ये प्राण में नहीं तो तपस्या क्या है ये तुलसीदास जी ने अपने अनुसार से अपने बता दिया कि तपस्या क्या है उसके क्या क्या उसकी महिमा है ये उन्होंने अपने अन्य दूसरी जगह प्राणों में है वहां से देकर के यहाँ उन्होंने संग्रहित कर लिया और यहाँ पर दे दिया इस प्रकार के तुलसीदास जी ने एक प्रकार के सब प्राणों की सब ज्ञान की सब बातों को अपने ढंग से एडिट किया अपने ढंग से उनको सबको अपने अपने स्थान पर यह अठाई स्थान रखा उनको ये कारण तुलसीदास जी का अपना कर सत्यम बदाम चवान अखिलांतरात्मा भक्ति प्रयच रघु निर्भरा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 Ram de Ram Jai Jai Ram